संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज हम सुनते हैं प्रसिद्ध लेखिका एवं समाज सुधारक सुधा नारायण मूर्ति की एक कहानी जिसका हिंदी अनुवाद किया है अचलेष शर्मा ने वाचक स्वर, भारती परिमल तो आइए सुनते हैं कहानी बंबई से बेंगलुरु तक का एक टिकट वे गर्मियों के शुरुआती दिन थे मैं गुलबरगा स्टेशन से उद्यान एक्सप्रेस में चढ़ी थी और बेंगलुरु मेरा गंतव्य स्टेशन था के जिस, जिस सेकंड क्लास डिब्बे में मैं चढ़ी थी वह लोगों से खचाखच खच भरा हुआ था हालांकि वह आरक्षित डिब्बा था लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी घुसे हुए थे जिन्हें उसमें बैठने का अधिकार नहीं था कर्नाटक का यह हिस्सा हैदराबाद कर्नाटक के नाम से मशहूर है क्योंकि किसी जमाने में इस पर हैदराबाद के निजाम का शासन रहा था इस क्षेत्र में पानी की बड़ी कमी रहती है जिससे यह रूखा सूखा रहता है और इसीलिए गर्मियों में यहाँ के किसान इसमें कुछ भी नहीं उगा पाते हैं इसी कारण से बहुत से गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर गर्मियों के इन दिनों में इस हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र से बंगलोर तथा अन्य बड़े शहरों की ओर चल पड़ते हैं जहां तक कि वे निर्माण कार्यों में मेहनत मजदूरी किया करते हैं बरसात आने पर फिर से खेती के काम में लग जाने के लिए वापस घर आ जाते हैं पलायन करने वाला यह वही अप्रैल का महीना था और इसीलिए रेल का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था मैं बैठ गई या यूं कहूँ कि बर्थ के कोने की ओर जैसे धकेल दी गई हालांकि वह बर्थ केवल तीन जनों के बैठने के लिए ही थी लेकिन उस पर छह जने पहले से ही बैठे हुए थे मैंने देखा कि उस भीड़ में कुछ तो छात्र थे जो कि अपने करियर बनाने के लिए बैंगलोर जा रहे थे कुछ व्यापारी थे जो कि बंगलोर से माल लाने के बारे में बातें कर रहे थे कुछ सरकारी अधिकारी भी थे जो कि गुलबर्गा की आलोचना कर रहे थे और क्या शहर है इतना गर्म है कि यहाँ रहा ही नहीं जाता शायद इसीलिए यहां तबादला होना एक सजा माना जाता है तभी टिकट कलेक्टर आ पहुंचा और लोगों के टिकट व आरक्षण चेक करने लगा यहां अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि किसके पास टिकट है और किसके पास आरक्षण है कुछ लोगों के पास टिकट तो था लेकिन आरक्षण नहीं था यह रात भर की यात्रा थी इसलिए लोग स्लीपर बर्थ चाहते थे लेकिन एक बेतु गिरी ही थी जिन लोगों को स्लीपर बर्थ का आरक्षण नहीं मिल पाया था वे टिकट कलेक्टर से उन्हें किसी तरह जगह दे देने के लिए चिरौरी कर रहे थे। हर एक की बात सुन पाना उसके लिए असंभव हो गया था अपनी गिप्त दृष्टि से उसने आसानी से उन लोगों को पहचान लिया जिनके पास टिकट नहीं थे बिना टिकट वाले लोग अपनी अपनी दलीले दे रहे थे सर पहले वाली ट्रेन कैंसिल हो गई जिससे हमारा रिजर्वेशन था यह हमारी गलती नहीं है इस ट्रेन में बैठने का दोबारा किराया हम क्यों दे कुछ अनुना कर रहे थे सर स्टेशन पहुंचने में मैं थोड़ा लेट हो गया था टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट खरीदने का समय ही नहीं रह गया था इसलिए मैं इस डिब्बे में चढ़ गया अवश्य ही टिकट कलेक्टर ने गीता पढ़ रखी होगी तभी तो वह लोगों के इन बहानों को बड़े निर्विकार भाव से सुनता रहा रहा। और बिना टिकट टिकट लोगों के बनाता रहा। तभी अचानक उसने मेरी तरफ देखा और बोला हाँ तुम्हारा टिकट मैं आपको अपना टिकट दिखा चुकी हूँ मैंने कहा आप नहीं मैडम वो लड़की जो आपकी बर्थ के नीचे छिपी हुई है बाहर निकलो टिकट कहाँ है तुम्हारा तब मुझे पता चला कि कोई मेरी बर्थ के नीचे छुपा बैठा है टिकट कलेक्टर जब उस पर चिल्लाया, तो वह लड़की बाहर निकल आई वह लड़की दुबली पतली और गहरे सांवले रंग की थी वह घबराई हुई थी और लग रहा था कि वह बहुत रोती रही थी वह कोई तेरह चौदह साल की रही होगी उसके बालों में जाने कब से कंघी नहीं हुई थी जो स्कर्ट और ब्लाउज उसने पहन रखे थे वे कटे फटे थे वह कांप रही थी और उसने दोनों हाथ जोड़ लिए थे टिकट कलेक्टर ने फिर पूछा कौन हो तुम तो? किस स्टेशन से चढ़ी हो कहाँ जा रही हो बताओ मैं तुम्हारा पूरा टिकट जुर्माने सहित बना देता हूँ उस लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया टिकट कलेक्टर को चूँकी बहुत से बेटिकट लोगों को निपटाना पड़ रहा था इसलिए अब वह बिगड़ने लगा था। उसने अपना सारा गुस्सा उस छोटी सी लड़की पर उतार दिया तुम जैसे भगोड़ों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वह चिल्लाया तुम लोग मुफ्त में रेल की सवारी करते हो और मुसीबत खड़ी कर देते हो न तो तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो और न टिकट खटते हो अरे मेरे से ऊपर भी अवसर है मुझे भी तो उन्हें जवाब देना पड़ता है वह लड़की एक भी शब्द नहीं बोली लेकिन वहाँ बैठे लोगों को जैसे इस बात से कोई वास्ता ही नहीं था वे अपने अपने कामों में मशगूल रहे कुछ तो टिकट खरीदने के लिए रुपए गिन रहे थे कुछ लोग स्टेशन यानी वाड़ी जंक्शन आरोप उतरने की तैयारी में थे ऊपर वाली बर्थ के लोग सोने की तैयारी करने लगे थे और बाकी लोग डिनर में व्य थे यह सब मेरे लिए बड़ा अजीब था क्योंकि अपने सामाजिक कार्यों के इतने लंबे के दौरान कभी मैंने इस तरह का नजारा नहीं देखा था वह लड़की बुद्ध की तरह खामोश खड़ी थी जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। टिकट कलेक्टर ने उसकी बांह पकड़ी और उसे अगले स्टेशन पर उतर जाने के लिए धमकाया मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। वे तुम्हें अनाथालय में दे देंगे फिर मेरी सिरदर्दी नहीं रहेगी अगले स्टेशन पर उतर जाना उसने कहा वह लड़की नहीं हिली। तब टिकट कलेक्टर ने डिब्बे से उतारने के लिए उसे जबरदस्ती खींचना शुरू कर दिया अचानक ही पता नहीं मुझे क्या हुआ मैं खड़ी हो गयी और टिकट कलेक्टर ऐसी ललकारती हुई थी बोली सुनिए इसके टिकट के पैसे मैं दूंगी। अब रात हो गई है मैं नहीं चाहती कि यह छोटी लड़की इस समय प्लेटफॉर्म पर उतरे कलेक्टर ने नजर उठाकर मुझे देखा वह मुस्कुराया और बोला मैडम यह आपकी दयालुता है जो आप इसका टिकट ले रही हैं लेकिन मैंने इसके जैसे बहुत बच्चे देखे हैं ये लोग, ये लोग एक, एक स्टेशन ते से गाड़ी, गाड़ी में चढ़ते हैं और फिर अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरी गाड़ी, गाड़ी में चढ़ जाते हैं ये लोग इसी, इसी तरह, तरह पर पर मांगते मूंगते हुए बिना टिकट अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं यह लड़की भी उनसे कुछ अलग नहीं है आप अपने पैसे क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? यह लड़की उस टिकट से भी यात्रा नहीं करेगी अगर आप उसे थोड़े पैसे पकड़ा देंगी तो वह अपने रास्ते चली जाएगी मैंने खिड़की मैं से बाहर से की तरफ देखा ट्रेन वाड़ी जंक्शन पर पहुंच रही थी और, और प्लेटफॉर्म की तेज रोशनी दिख रही थी चाय जूस और खानपान की चीजें बेचने वाले ट्रेन की तरफ लपकने लगे थे मेरा दिल उस कलेक्टर की बात मानने को तैयार नहीं था और मैं हमेशा अपने दिल की बात माना करती हूँ हो सकता है की कलेक्टर सच ही कह रहा हूँ लेकिन, लेकिन आखिर मेरी, मेरी कितनी रकम चली जाएगी केवल कुछ सौ रूपए बस इतना ही तो सर ठीक है लेकिन जो भी हो, मैं उसका टिकट लूंगी मैंने कहा मैंने उस लड़की से पूछा यह तो बताओ कि तुम जाना कहाँ चाहती हो उस लड़की ने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा तब मैंने ध्यान दिया की एकदम काली पुतली वाली उसकी आँखें बहुत सुंदर थी लेकिन, लेकिन उनमें दुख था, था पीड़ा थी लेकिन वह चुप ही रही कलेक्टर, कलेक्टर मुस्कुराया और बोला, बोला मैडम मैंने, मैंने कहा, कहा था ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर वह लड़की, लड़की की ओर मुड़ा की और बोला चलो नीचे उतरो मैंने कलेक्टर की बात नहीं मानी मैंने उससे आखिरी स्टेशन यानी बेंगलोर तक का टिकट बना देने के लिए कहा ताकि वह लड़की जहाँ चाहे वहाँ उतर सके कलेक्टर ने एक बार फिर मेरी ओर देखा और बोला लेकिन उसे बर्थ नहीं मिलेगी और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी मैंने शांत हाउस से अपना पर्स खोला कलेक्टर ने अपना बोलना जारी रखा अगर आप टिकट लेना ही चाहते हैं, तो आपको ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट से ही किराया भरना पड़ेगा वह ट्रेन बम्बई बी से शुरू होती है और बैंगलोर पर खत्म होती है बिना कुछ कहे मैंने, मैंने पूरा, पूरा किराया भर दिया कलेक्टर ने टिकट बना दिया और, और ऐसा चेहरा बनाता हुआ वहाँ से गया जैसे, जैसे मैंने, मैंने कोई मैंने बड़ा बुरा, बुरा काम कर दिया हो। लड़की अभी तक वही की वही खड़ी थी मैंने साथ के यात्रियों से थोड़ा खिसकने के लिए और उस लड़की को बैठने देने के लिए आग्रह किया क्योंकि अब तो उसके पास बकायदा टिकट हो गया था एक, एक अनमने भाव से, से जब वे थोड़ा-थोड़ा खिसक थोड़ा थोड़ा गए, तो मैंने उस लड़की से सीट पर बैठ जाने के लिए कहा। लेकिन वह नहीं बैठी जब मैंने अधिक कहा तो वह फर्श पर बैठ गई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात कहाँ से शुरू करूं। मैंने उसके लिए खाना मंगाया जब खाने का डिब्बा आ गया तो उसने उसे, उसे ले तो लिया मगर खाया नहीं उसे खाना, खाना खिलाने की और उससे बात करने की मेरी सारी कोशिशें बेकार रही अंततः उसका टिकट उसे थमाते हुए मैंने उससे कहा देखो पता नहीं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है क्योंकि तुम कुछ भी नहीं बता रही हो। जो भी हो, यह तुम्हारा टिकट है तुम जहाँ चाहो वहाँ उतर सकती हो जैसे जैसे रात धोती गई लोग अपनी-अपनी बर्थ पर और पर और फर्श सोने के लिए पसरने लगे लेकिन वह लड़की बैठी ही रही सुबह 6 बजे जब मेरी आंख खुली तब वह सो रही थी इसका मतलब था कि वह कहीं नहीं उतरी थी उसका खाने का डिब्बा भी खाली था मुझे खुशी हुई कि कम से कम उसने खाना तो खा ही लिया था जैसे जैसे, जैसे बेंगलुर निकट आता जा रहा था डिब्बा खाली होता जा रहा था मैंने एक बार फिर उसे एक खाली सीट पर बैठने के लिए कहा और इस बार वह मान भी गई धीरे धीरे उसने बात करनी शुरू की उसने बताया कि उसका नाम चित्रा है वह बिदर के पास के एक गांव की रहने वाली है उसका पिता बोझा ढोने वाला एक पल्लेदार था और उसकी माँ उसे जन्म देते समय ही मर गई थी फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उससे दो बेटे हैं। कुछ महीने पहले उसके पिता का भी देहांत हो चुका है उसकी सौतेली माँ अब उसे बहुत मारती पीटती है और अक्सर उसे खाना भी नहीं देती है उसके फटे कपड़ों की दरारों से उसके बदन पर पड़े पिटाई के निशान और ब्लाउज पर लगे हल्के हल्के खून के धब्बे उसके शब्दों की सच्चाई की गवाही दे रहे थे उस जीवन से वह इतना उगता गई थी कि वह कुछ बेहतर पानी की तलाश में घर छोड़कर भाग गई थी उसकी बात पूरी होते होते ट्रेन बैंगलोर पहुँच गयी थी मैंने चित्रा को गुड बाय कहा और ट्रेन से उतर गई मेरा मेरा ड्राइवर आ गया था था। और उसने मेरा सामान उठा लिया मुझे मुझे लगा कि कोई ध्यान से देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो पाया कि चित्रा वहाँ खड़ी हुई थी और दुख भरी आँखों से मुझे अकलग देख रही थी लेकिन इससे ज्यादा मैं उसके लिए कुछ और नहीं कर सकती थी जब मैंने अपनी कार की तरफ, तरफ चलना शुरू किया तो मुझे लगा कि चित्रा मेरे पीछे पीछे आ रही है। मुझे पता था कि इस भारी दुनिया में उसका कोई नहीं है। अब मैं में पड़ी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ कैसा व्यवहार करूं। अपने मन में उठी करुणा के कारण मैंने उसका टिकट ले लिया था लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था की वह मेरी जिम्मेदारी ही बन जाए लेकिन चित्रा के नजरिए देखा जाए तो मैंने उस पर बड़ी मेहरबानी की थी और, और वह मुझसे चिपके रहना चाहती थी। जब मैं कार में बैठ गई तब भी वह बाहर खड़ी मुझे ही देखती रही थी एक मिनट के लिए मैं घबरा गई। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा मैं कर क्या रही हूँ वाड़ी जंक्शन पर इसी लड़की की सुरक्षा को लेकर मैं कितनी चिंतित और व्यग्र हो उठी थी लेकिन अब इस बेंगलोर जैसे महानगर में यानी पिछले हालात से भी बुरे हालात में उसे मैं यूं ही छोड़े जा रही हूं। यहाँ तो चित्रा के साथ कुछ भी हो सकता है आखिर वहाँ एक लड़की है। लोग उसकी इस अवस्था का तरह तरह से दुरुपयोग कर सकते हैं। मैंने चित्रा को कार में बैठने के लिए कहा ड्राइवर ने उसे कौतूहल भरी नजरों से देखा उससे मैंने कहा की पहले राम के घर चले राम मेरा मित्र है और उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रय खोल रखा है लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग इंफोसिस फाउंडेशन से हम उसे निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते रहते हैं मैंने सोचा कि चित्रा कुछ दिन वहाँ रह लेगी और मेरे कुछ हफ्तों के बाहरी दौरे से लौटकर आने के बाद हम उसके भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे कोई निर्णय ले ही लेंगे उस, उस आश्रय में लगभग दस लड़कियां थीं, जिनमें से तीन, तीन तो चित्रा की ही हम उम्र थी वे सभी, वे सभी लड़कियां, लड़कियां मुझे जानती थीं। जब, जब मैं, मैं आश्रय पहुंची, तो, तो वहां की महिला सुपरवाइजर बाहर आई और उसने मुझसे बात की मैंने सारी स्थिति उसे बताई और चित्रा को उसे सौंपते हुए कहा तुम यहां कुछ दिन रह सकती हो चिंता मत करना ये लोग बहुत अच्छे है मैं, मैं दो हफ्ते बाद लौटूंगी और, और तब तुमसे मिलने आऊंगी यहाँ से भागकर मत जाना कम से कम मेरे लौटने तक तो बिल्कुल भी नहीं कोई समस्या हो अपनी सुपरवाइजर से बात करना तुम उसे अक्का बुला सकती हो मैंने कुछ रुपए भी उस सुपरवाइजर को दिए और कहा कि इनसे वह चित्रा के लिए कुछ कपड़े और अन्य आवश्यक सामान खरीद लाए दो हफ्ते बाद मैं पुनः उस आश्रय में गई। मुझे इस बात में संदेह था कि चित्रा अभी तक वहाँ टिकी होगी लेकिन मुझे यह देखकर कर आश्चर्य हुआ कि वह न केवल वहा थी बल्कि पहले की अपेक्षा बहुत खुश थी अपने जीवन में पहली बार वहाँ उसे ढंग का खाना नसीब हुआ था उसने अपने नए कपड़े पहने हुए थे और वह छोटी बच्चियों को पढ़ा रही थी जैसे ही उसने मुझे देखा वह तत्परता से खड़ी हो गई सुपरवाइजर ने बताया चित्रा बहुत अच्छी लड़की है वह रसोई में हमारी मदद करती है आश्रय की सफाई करती है और छोटी लड़कियों को पढ़ाती भी है वह बता रही थी कि अपने गांव के स्कूल में वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हाई स्कूल में प्रवेश करना चाहती थी लेकिन, लेकिन उसके घर वालों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया उसे यहां बड़ा अच्छा लग रहा है और वह आगे पढ़ना चाहती है उसके भविष्य के बारे में आपने क्या सोच रखा है क्या हम उसे यही रख सकते हैं तभी राम आ गया उसे सारी बात पहले से ही मालूम थी उसका सुझाव था कि चित्रा को निकट के ही हाई स्कूल में भेजा जा सकता है मैं तुरंत सहमत हो गई और उन्हें कह दिया कि जब तक वह पढ़ाई करना चाहे उसकी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगी इस बात की तसल्ली के साथ मैं आश्रय से चल पड़ी थी और चित्रा को एक घर मिल गया है इस बात की मुझे तसल्ली हो गई थी मैं अपने कामों में पहले की अपेक्षा अधिक व्यस्त हो गई थी और उस आश्रय में मेरा आना जाना कम होकर साल में कोई एक बार ही रह गया था लेकिन मैं फोन पर चित्रा की कुशल अवश्य मालूम कर लिया करती थी मुझे पता चलता रहता था कि वह पढ़ाई अच्छी तरह से कर रही है और आगे बढ़ रही है समय बीतता गया एक दिन राम का फोन आया और उसने बताया कि चित्रा ने दसवी कक्षा में 85 अंक प्राप्त किए हैं इसके लिए चित्रा को बधाई देने और उससे कुछ बातें करने के लिए जब मैं आश्रय पहुंची तो वह बहुत प्रसन्न थी अब वह एक विश्वास से भरपूर नवयुवती बनती जा रही थी काली पुतली वाली उसकी सुंदर आँखों में एक चमक आ गई थी मैंने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहे तो मैं उसकी कॉलेज की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले सकती लेकिन उसने कहा नहीं अब का अपनी कुछ सहेलियों से मेरी बात हुई है और मेरा इरादा है कि मैं कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करूँगा ताकि तीन साल बाद मुझे तुरंत नौकरी मिल जाए मैंने उसे इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के लिए समझाने की हर कोशिश की लेकिन वह तैयार नहीं हुई दरअसल वह जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहती थी जिन हालात से वह आई थी उन्हें मैं महसूस कर सकती थी तीन साल पूरे हो गए और चित्रा ने बहुत अच्छे अंक हासिल करते हुए अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी में असिस्टेंट टेस्टिंग इंजीनियर के पद पर उसे नौकरी भी मिल गयी जब पहला वेतन उसे मिला तो मेरे लिए एक साड़ी और मिठाई का डिब्बा लेकर वह मेरे कार्यालय आ पहुंची थी उसकी इस भावना ने मेरे अंतर को छू लिया था बाद में मुझे पता चला कि उसने अपना पहला वेतन आश्रय में हर किसी के लिए कुछ न कुछ लाने में पूरा का पूरा खर्च कर डाला था इसके कुछ ही दिन बाद एक समस्या को लेकर राम का फोन आया उसने कहा चित्रा अब नौकरी पेशा वाली लड़की हो गई है इसलिए अब वह आश्रय में नहीं रह सकती है क्योंकि आश्रय केवल छात्राओं के लिए है मैंने राम से कहा कि मैं चित्रा से बात करूंगी और आश्रय को किराए के रूप में एक समुचित राशि चुकाने के लिए कहूंगी इस तरह शादी होने तक वह आश्रय में रहना जारी रख सकती यह बात मैं बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही थी कि चित्रा जैसी अविवाहित लड़की और अनाथ लड़की के लिए वह आश्रय एक सुरक्षित जगह थी राम ने पूछा क्या आप उसके लिए कोई लड़का तलाश रही हैं? यह पूछकर उसने एक नई और काफी बड़ी समस्या मेरे सामने रख दी थी चित्रा की अनौपचारिक अभिभावक होने के नाते मुझे इसके लिए एक सुयोग्य लड़का तो तलाश करना ही होगा या फिर चित्रा को ही अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढना होगा यह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी थी जब लोग कहते हैं कि मुझे दूसरों की मुसीबतें ओढ़ लेने की आदत हो गई है तो वे कुछ गलत भी नहीं कहते लेकिन ऊपर वाला उनसे बाहर निकलने के लिए अनोखे रास्ते भी दिखाता रहता है मैंने राम से कहा अभी तो वह 21 साल की ही है उसे कुछ साल काम कर लेने दो हाँ अगर तुम्हें भी कोई लड़का नजर आए तो मुझे जरूर बताना मैंने चित्रा को बुलाया और आश्रय में रहने के लिए बात की, की। वह वहीं रहने और किराया देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई। दिन, दिन बीत गए और फिर वे महीनों और बरसों में बदलते चले जाए एक दिन मैं दिल्ली में थी कि चित्रा का फोन आया खुशी से चहकते हुए उसने बताया अक्का मेरी कंपनी मुझे यूएसए भेज रही है जाने से पहले मैं आपसे मिलना चाहती हूं और आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूं लेकिन आप बेंगलोर में नहीं हैं उसी समय चित्रा के लिए जो अनुभूति मुझे हुई थी उसे परम आनंद कहा जा सकता है मैंने कहा चित्रा अब तुम विदेश जा रही हूँ अपना ख्याल रखना और, और संपर्क बनाए रखना मेरा आशीर्वाद सदा, सदा सर्वदा सदा तुम्हारे साथ है समय बीतता गया बीच, बीच बीच में उसके ईमेल मुझे आते, आते रहते थे वह अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रही थी यूएसए के कई शहरों में उसकी पोस्टिंग होती रही थी और वह अपना जीवन आनंद से बिता रही थी मैं मन ही मन प्रार्थना करती रहती की वह जहाँ भी रहे सुखी रहे कुछ साल बाद मुझे सैन फ्रांसिस्को में कुड़कुटा में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया कुड़कुटा वह संगठन है जिसमे कुड़भाषी लोग मिला करते हैं और कोई न कोई आयोजन करते रहते हैं। मेरा व्याख्यान जिस होटल में होना था मैंने उसी में ठहरने का निर्णय लिया व्याख्यान के बाद हवाई अड्डे जाने के लिए अपना कमरा छोड़कर मैं रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची ताकि अपने ठहरने का बिल चुका तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा मैडम आपको कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है ये जो महिला खड़ी है उन्होंने आपका बिल चुका दिया है आप शायद उन्हें जानती हो मैंने पलट देखा तो चित्रा को वहाँ खड़े पाया उसने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी और वह एक गोरे युवक के साथ थी पहले की अपेक्षा छोटे बालों में वह बहुत सुंदर लग रही थी काली पुतली वाली उसकी आंखों से खुशी फूट रही थी और उनमें गौरव भी भरा हुआ था जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई वह मेरे गले से लग गई उसने मेरे पैर छुए मैं खुशी से इतना अभिभूत हो गई थी कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं क्या कहूं चित्रा कैसी हो तुम तुम्हें देखे हुए तो युग बीत गए कितना सुखद सहयोग हुआ है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज इस शहर में हूँ अक्का मैं इसी शहर में रहती हूँ मुझे पता चल गया था कि आप कूड़ा में व्याख्यान देने आ रही है मैं भी मैं इसकी, इसकी सदस्य, सदस्य हूँ मैं, मैं आपको आप सरप्राइज देना चाहती थी आपका शेड्यूल जानना कोई कठिन काम नहीं था चित्रा तुमसे तो मुझे, तो मुझे बहुत, बहुत सारी बातें करनी बाते बाते है नौकरी कैसी चल रही है इस बीच क्या कभी भारत भी आना हुआ या नहीं सबसे बड़ी बात कि कोई मिस्टर राइट मिला या नहीं लेकिन तुमने होटल का मेरा बिल क्यूँ भर दिया नहीं अक्का जब से भारत ऐसी आई हूँ तब से अभी तक मैं एक बार भी वहाँ नहीं जा सकी हूँ यदि मैं वहाँ आती तो आपसे मिले बिना भला कैसे लौट सकती थी अक्का आपसे एक बात कहनी है मैं जानती हूँ कि आप मेरी शादी को लेकर हमेशा चिंतित रही हैं। आपने कभी मेरी जाति के बारे में भी नहीं पूछा आप तो बस मुझे जिंदगी में सही मुकाम पर पहुँचाना चाहती रही थी मुझे मालूम है की मेरे लिए कोई लड़का ढूंढना आपके लिए कितना कठिन काम है अब मैंने अपना मिस्टर राइट ढूंढ लिया है इनसे मिले ये है जॉन मेरे साथ ही काम करते हैं इस साल के अंत तक हम दोनों शादी करने वाले हैं हमारी शादी पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आपको जरूर आना है सारी बातें जिस तरह चित्रा के अनुकूल होती जा रही थी उन्हें देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हो रही थी लेकिन, लेकिन मैं अपने, ले अपने यक्ष प्रश्न पर, पर फिर लौट आई थी चित्रा तुमने होटल का मेरा बिल क्यों भरा यह बात ठीक नहीं है उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर कृतज्ञता के भाव तैर आए थे। और वह बोली अक्का अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मैं आज कहा होती शायद भिखार होती किसी कोठे पर होती या हो सकता है की मैं आत्महत्या कर चुकी होती, कर चुकी होती। आपने मेरा जीवन बनाया है मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी रहूंगी नहीं तुम्हारी इस सफल जिंदगी की सीढ़ी में मैं तो केवल एक पायदान ही ऐसे और भी कई पायदान रहे हैं जो तुम्हें वहां तक लाने में मददगार रहे हैं जहां तुम आज हो वह आश्रय जिसने तुम्हारी देखभाल की वह स्कूल जिसने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी वह कंपनी जिसने तुम्हें अमेरिका भेजा और इन सब से ऊपर तुम स्वयं एक दृढ़ निश्चय और अंत प्रेरित लड़की जिसने अपना जीवन स्वयं बनाया मुझ अकेली पायदान को तुम अपनी सफलता की पूरी सीढ़ी के शीर्ष तक पहुँचाने का सारा श्रेय नहीं दे सकती अक्का ऐसा आपका माना है लेकिन, लेकिन मैं, मैं ऐसा नहीं मानती देखो, देखो चित्रा, चित्रा अब तुम एक तुम्हें नया जीवन शुरू करने जा रही हो इसलिए तुम्हें अपने लिए और नए परिवार के लिए पैसा बचाना चाहिए तुमने मेरा होटल का बिल क्यों भरा चित्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि जॉन से मेरे पैर छूने को कहा और फिर अचानक ही सुबहते हुए वह मेरे गले ऐसी लग गयी और बोली क्योंकि आपने बंबई से बेंगलुरु तक का मेरा टिकट भरा था अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका सुधा नारायण मूर्ति की कहानी बंबई से बेंगलुरु तक का एक टिकट वाचक स्वर भारती परिमल